माला ओम शांति शांति शांति, शांति तो हम विचार कर रहे थे कि लिंग तीन प्रकार का है तो क्या क्या केवलान्वयी अन्वय व्यतिरिक्वयी केवल व्यतिरे की उनमें से अन्व व्यतिरे की हम पढ़ चुके हैं और केवल केवलावयी तो भी, भी पढ़ जाए अन्वय व्यतिरिक कौन है अनु व्यतिर हेतु और केवल तो तो तो तो प्रमेत्व है केवल केवलान्वय है ना और क्या केवल व्यतिर व्यतिरेकार अभाव है ना इस हेतु में ना जो इस हेतु में केवल अभाव रूपी व्याप्ति देखेंगे उसमें नहीं ही अन्वय व्याप्ति नहीं कि अन्वय अच्छा व्यतिरिकी नहीं केवल व्यतिरेक अभाव मुख में इसका व्याप्ति मिलेगा है ना देखो ये कहते हैं व्यतिरेक मात्र व्याप्ति कम केवल व्यतिरे की जिस हेतु में केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही केवल व्याप्ति का, का आश्रय है जो हेतु वो हेतु केवल व्यतिरेकु केवल के व्याप्ति ही उसमें आश्रित है यथा पृथ्वी यहाँ पृथिवीतरेभ्यो भिदे थ गंधवत्वा येभ्यो न भिदे न तंधवत् यथा जल तथा तस्मा न तथा अतः यदंधव तत्तर भिन्नमें अन्वयदृष्ट तो ना पृथ्वीमात्र पक्षदे मात्र व्यतिकम केवल व्यति संया अभी उदाहरण देते हैं यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिदे गाद ये अनुमान है, अनुमान है। केबी सैलरी जो भी है पे ले सकते हो दृष्टांत है ना दृष्टि पृथ्वी यथा ये ये अनुमान है है अब दृष्टांत इस अनुमान को देखो इस अनुमान में पक्ष क्या है पक्ष कौन पुछी। है पृथ्वी पक्ष है और साध इतर भेड़। इतर भेड़। इतर भेद भेद भेद भेद भेद है ना ना विद्यते विद्यते इतरे पे और तो ये हेतु कह, है तो ये तो अभी ये कहता है कि पृथ्वी इतरों से भिन्न भिन्न है क्योंकि गंधवाली होने से है ना पृथ्वी से इतर कौन है जैसे पृथ्वी एक द्रव्य है द्रव्य कितने हैं नौ है नौ से एक पृथ्वी ले लिया और कितने आठ आठ आठ है ने? ये आठ हो गए तो पृथ्वी पृथ्वी इन आठों से भिन्न है आठ है प्लस और कितने पदार्थ है सात पदार्थ है सात पदार्थों में से द्रव्य एक पदार्थ है द्रव्य गुणकर्म सामान्य द्रव्य में से पृथ्वी एक ले लिया hmm. और और जो छह पदार्थ छह पदार्थ आठ द्रव्य आठ द्रव्य है ना और छह पदार्थ समझो आना नहीं आए hmm. तो तो सात पदार्थ है सात से एक ही थे ना, सात सात पदार्थों में से एक द्रव्य पदार्थ है तो द्रव्य पदार्थ तो को बाहर कर दीजिए तो कितने रह ग छ पदार्थ हो गए और वो द्रव्य को जो द्रव्य कितने हैं नौ।, नौ है तो उसमें पृथ्वी को अलग कर दीजिए पृथ्वी और जो आठ रह गए जल तेज वायु आकाश काल दीप मन ये हो गए आठ है और छह पदार्थ ये कितने कुल हो गए चौदह चौदह है ना ये चौदह पदार्थ है तो ये चौदह से ये पृथ्वी भिन्न है पृथ्वी पृथ्वी इतर इतर मतलब अन्या। अन्या। अन्यों से इतरे अन्यों से अन्यों से क्यों ना गंधवत्वात गंधवाला वाली होने से पृथ्वी गंध है। तो अन्य में ये पृथ्वी इतर जो चौदह है उनमें गंध कहा किसमें है, है? पृथ्वी भी से भिन्न जो और चौदह पदार्थ कह दिया तो उनमें से किसमें गंध है और में है तो न होने के कारण पृथ्वी इतर गंधवत् पृथ्वी इतर भिन्नम गंधवत्वात है ना तो जब ये कह दिया यही कहते हैं कि यथा पृथ्वी इतर भिद्यते गंधवत्वा इतरभ्यु न है ना? ना इतर कौन होगा है ना? ना ये कहते हैं जो इतर से भिन्न नहीं है वो गंधवाला नहीं है यत यो न भिद्यते न तत्त गंधवत्व अथवा आप कहेंगे यह इतर से जो इतर से भिन्न है वो गंधवाला है ऐसे कह सकते हैं और जो इतर से भिन्न नहीं है इतर से कौन भिन्न नहीं है, है? थे थे। से है। ये, ये पृथ्वी है इतर का आठ हो गए चौदह हो गए से भिन्न पृथ्वी है ना नहीं इतर से पृथ्वी से भिन्न है पृथ्वी इतर से भिन्न है इतर से पृथ्वी भिन्न है ये कहते हैं यत जो इतर से भिन्न नहीं है इतरो से मतलब इतर ही है, इतर से भिन्न नहीं है वो गंधवाला नहीं है है ना? जो इतर से भिन्न होगा अर्थात पृथ्वी है वो गंधवाला और जो इतर से भिन्न नहीं है चौदह है ये गंधवाला नहीं है ये कहते हैं यत यथ न भीते न तद गंधवत वो गंधवाला नहीं है तो सदर प्रभु समझाया ना तथत गंधवत जथा जलम एक दृष्टांत ले लिया उनमें से जल एक है ना नहीं इतर इतर में इत जैसे अचों में नौ अचों का नाम है अच है इस वह इतर में से चौदों का नाम है इतर है तो जल एक ले लिया तो जत ये कहते है जथा जलम जैसे जल इतर से भिन्न ना, ना, ना, हो ना, ना, ना, ना होने के कारण ये गंधवाला नहीं जलम न चम तथा पृथ्वी न तथा ये गंध अभावती नहीं है क्योंकि इतर से भिन्न न होने के कारण इतर से भिन्न है ना नहीं पृथ्वी इतरों से भिन्न न होने के कारण वो गंध अभावती नहीं है गंधअती नहीं है इसलिए कहते हैं यम तथा यम पृथ्वी यम स्त्रीलिंग है ना यम पृथ्वी न तथा इतर भेद अभावत्वाद न गंधभावती इतर से भिन्न न होने के कारण इतर से भिन्न और न दो अर्थात इतर से भिन्न होने के कारण ये वाली है न तथा तो गंध अभवती नहीं है गंधवती है तस्त न तथा तो इसलिए ये पृथ्वी ऐसे नहीं है क्या नहीं ग अभावती नहीं है अत सम है ना अत्र न गंधवत तत इतर भिन्नम इत अन्वय जैसे हम कहेंगे यत्र तत्र धुमा तत्र तत्र, तत्र बनी ऐसे कहते हैं तो हम अभी दृष्टांत लो अन्वय मुख्य में यत है न अत्र यत गंधवत तत इतर भिन्नम ऐसे ही अनुमान लगा जो जो गंधवाला है वो इतर भिन्न है तो बताओ कहाँ एक दृष्टांत दे दीजिए जो गंधवाला है है ना इतर भिन्नम जो गंध होगा तो इतर से भिन्न गंधव तो पृथ्वी में रहती है ना तो पृथ्वी पे त्वावचन लेना ना? तो तो है ना पृथ्वी तो पृथ्वी त्वावचन तो पृथ्वी होता ही नहीं नहीं तो अब पृथ्वी त्वावचन कहने कैसे क्या है तो आप कहेंगे पृथ्वी मतलब तो हमारे हमारे एक मोटी बुद्धि है ना तो हम जो जो घट पट मृथ्वी तब सब आगे पृथ्वी कोटी में पक्ष में आ गए समझ रहे समझ में आता है ना नहीं तो पृथ्वी तो आवचिन है तो इसलिए कहते हैं आप अन्वय दृष्टान्त बनाए जैसे ही यत्र धुमस तत्र बनी ऐसे ही आप अन्वय दृष्टांत दृष्टान्त बनाए यत गंधवत्व तत्भिन्नम दृष्टांत दीजिए जैसे जैसे हम कहते हैं यथा महानसम है नत्र धुमस तत्र बनी यथा महानसम गोष्ठम चौर ऐसे कहते हैं तो यहाँ पर एक दृष्टांत दीजिए कहते हैं दृष्टान्त नहीं है नहीं है जो जो गंध वाला है सो सो इतर भिन्न है गंध वाला पृथ्वी है तो उसको तो आप पक्ष कोठी में ले लिए पक्ष है ना पृथ्वी पक्ष पक्ष है तो पक्ष में तो पृथ्वी तो आवचन सब आगे घटपट मात्र और ये भूतल सभी आ गए पृथ्वी तो आवचन कर दिया तो आप दृष्टांत तो देने के लिए आपका एक दृष्टांत तो नहीं तो बस चौपट दृष्टांत क्या होता है जो प्रत्यक्ष होता है है ना प्रत्यक्ष ही दृष्टांत बनता है तो इसलिए महानस ये प्रत्यक्ष था तो इसलिए अनुमान में तो महानस उन्होंने ये बनाया था दृष्टांत उसी प्रकार समझ में आता है ना नहीं नींद आ रहा है नींद आ रहे है नहीं समझ में आ रहा है तो ये कहते हैं यद गंधवत तत इतर भिन्नम दृष्टांत तो क्योंकि इसके लिए दृष्टांत आपको नहीं मिलेगा क्योंकि गंध वाला जो है वो पृथ्वी है और सभी पृथ्वी को आप पक्ष में ले लिए पक्ष में तो पक्ष जो अभी तो पक्ष संदिग्ध है उस संदिग्ध सं... पक्षकार अर्थ क्या संदिग्ध साध्यवान साध्य तो अभी यहाँ पे संदिग्ध है तो उसको कैसे दृष्टांत दें पक्ष से भिन्न को पर्वत में हमें बने को साध्य करने के लिए दृष्टांत दिया था महानासर तो महानासर पर्वत से भिन्न है ना नहीं तो उसी प्रकार हमें पृथ्वी ये पक्ष है तो पक्ष से भिन्न हमेशा दृष्टान्त तो पक्ष से भिन्न होगा अगर पक्ष हो गया तो आपका अनुमान खंडित हो जाएगा सही नहीं है असल हो जाएगा ये, ये तो बोल करे पृथ्वी में ये करेंगे घटपटादी को लेकर ये करेंगे कि नहीं ये तो पृथ्वी तो आवचन कर दिया तो सभी घटपट अभी सब पृथ्वी कुटी में आ गए तो पक्ष से, से अतिरिक्त और पृथ्वी कहीं नहीं है जिसमें गंध हो और किसमें नहीं है ये ये पदार्थ में गंधाभाव है तो उनमें से किसी को आप दृष्टांत में नहीं ले सकते इसलिए ये कहते हैं अत्र यद गंधवत तद इतर भिन्नम इति दृष्टान्त नास्ती तो अन्वय दृष्टान्त है है ना क्यों ना पृथ्वी मात्र से क्योंकि गंध केवल गंधवती पृथ्वी पृथ्वी का लक्षण है तो गंध पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी आपका पक्षकुटी में आप ले लिया पक्ष में ले लिया पृथ्वी तो उसी में ही आप सिद्ध साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं इतर भिन्न को सिद्ध करना चाहते हैं तो दृष्टांत तो भिन्न देना चाहते हैं तो कहते हैं कि पृथ्वी मात्र से दृष्टांत तो अगर उदाहरण आ जाएगा तो नहीं में चला जाएगा। जाएगा? क्या, क्या आ हम दृष्टान दीजिए तो, हाँ, तो, तो? तो, हाँ। तो, तो, तो अनुयी दृष्टान्त तो मिल जाएगा अनवयी व्यतिरिक्त उ अभी ये ये जो इतर भी न है ये व्यतिरिक हेतु है ये व्यतिरिक्क हेतु है केवल व्यतिरिक्क के ना केवल केवल शब्द प्रयोग के है केवल के इसमें अन्वय नहीं है अगर अन्वय मिल जाएगा तो अन्वय के हो जाएंगे अनवय व्यतिरिक्त के तो आपको दृष्टांत कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि गंधक केवल पृथ्वी में होता है तो उससे भिन्न गंध अगर अन्यत्र कहीं हो जिससे मानस को छोड़कर मानस को छोड़कर गोष्ठ में चतर में बनी रहता है बनी रहता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर इस प्रकार नहीं तो गंधा पृथ्वी से अतिरिक्त कहीं नहीं रहता है तोने से तो अन्वयी दृष्टांत नहीं मिलेगा अन्वय दृष्टांत ना होने से तो क्या हो जाएगा तो दृष्टांत अभाव होने से अनुमान आपका खंडित हो गया ये अनुमान केवल अनु व्याप्ति उसमें नहीं है ये हो गया है ना तो इस प्रकार तो अभी हम कहेंगे तो फिर व्यतिरिक्त व्याप्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति व्यतिरिक्त व्याप्ति मिल जाएगा है ना व्यतिरिक्त ये पृथ्वी इतने भी गंधवत् जलम तो मिल जाएगा पृथ्वी इतर भेदवती इतरो से भिन्न है वाले होने से यन तथा जलम है ना न एवं तत् एवं जथा जल है ना है ना तो ये जो इतर भिन्न नहीं है वो गंध वाला नहीं है है ना? जो इतर भिन्न नहीं है तो गंध वाला वो नहीं है ये ये व्यतिरक घते जो इतर भिन्न नहीं है जो इतर भिन्न नहीं है वो कौन है यत न एवं मतलब य न इतर भिन्नम तत न तो नहीं साँगे? ये दृष्टांत मिल मिल जाएगा आ, देखो देखो। मिल जाएगा जो गंध त्रो से भिन्न जो नहीं है इतर से इतर से भिन्न कौन है उससे भिन्न कौन है चौदह है ये चौदह ये जो चौदह जाम इतर ये जहा न इतर भिन्नम ये ये हो जाएंगे है तो वो ना तद गंध वत, वो गंध वाला नहीं है। तो भेद नहीं है वहाँ गंध वाला नहीं है तो ये जो व्यतिरक व्याप्ति है अभाव न अब कह दें तो से ये व्यतिरक व्याप्ति मिल गया जहां जहां ये चौदह रहेंगे जलादि चौदह रहेंगे वहां वहां गंधा भाव मिलेंगे तो से तो उन्हें से व्यक्ति व्याप्ति आपका मिल गया तो इसलिए ये जो अन्य व्याप्ति का अभाव है और व्यतिरक व्याप्ति का भाव है तो से ये केवल व्यतिरिक कौन कौन है यहाँ पे व्यतिरक हेतु गंधवत्वत्व है न गंधवत्व ये व्यतिरिक व्याप्ति है व्यतिरिक बे, बे, हेतु है क्योंकि तो इसमें अभाव मुख में ही उसका व्याप्ति मिलता है और भाव में नहीं मिलता है इसलिए केवल व्यतिरिक हेतु है ठीक है okay? चलो पदकृति में चलिए ये कहते हैं केवल व्यति लक्षणम आह व्यतिरेक तो केवल का लक्षण को बताकर प्रतीक लेते हैं व्यतिरेक व्यतिरेक व्याप्तिस्म तथा व्यतिरेके व्यति कौन सा होती है तृतीय का अर्थ क्या है हाँ पंचमी हेतु तो, आपको बताया था कि तृतीय का अर्थ क्या है प्रयोजित्व है ना यहाँ पे तृतीय का अर्थ हेतु हेतु में तृतीय और पंचमी होता है तो वो ठीक है लेकिन और भी बताता है जहाँ तृतीय अन्वयन व्याप व्यतिरेकण व्याप्ति मत जो अन्वयन व्यतिरेकण तृतीय का तृतीया तृतीय अर्थ ऐसे तो व्यतिरण अर्थात व्यतिरेक प्रयोजन व्यापति व्याप्तिस्मिन तत्था तथ वह उसी प्रकार क्या है ना व्यतिर हेतु मत ऐसे ही तो इसलिए व्यतिरेके अर्थात व्यतिरेक प्रयोजक प्रयोज्य व्याप्ति मत ऐसे ही तो इसलिए ये कहते हैं व्यतिरेक व्यतिरेक व्यतिरेक की मात्र ये कहते हैं केवल समझ तो उसमें से मूल में जो व्यतिरेक उससे अब मात्र मातृपद को हटाइए व्यतिरिक मात्र पद को हटाइए तो क्या हो जाएगा व्यतिरेक व्यतिरेक व्याप्त व्याप्त व्याप्तिकम केवल व्यतिरिक तो उन्हें केवल व्यतिरिक का लक्षण अन्वय व्यतिरिक में चला जाएगा अन्वय व्यतिरिक में व्यतिरिक भी है तो अन्वय व्यतिरिक्क भी केवल अन्वयी कहना पड़ेगा तो इसलिए मात्र पद देंगे केवल मात्र जो व्यतिरिक्क व्यक्ति जिसमें है तो वो हो जाएगा केवल व्यतिरिक न चाहे यम तथा इम पृथिवी न तथा न गंधावती है नहता है जथा जलम न च इम तथा मूल में का नृथिवीम का अर्थ हो गया इम पृथ्वी है ना न तथा ये कहते न गंधभावती ये पृथ्वी गंध अभावती नहीं है क्योंकि इतर भेद वाला नहीं है इतरो से भिन्न है भेदवती तथा गंध अभावत्वाद अभावात इतर भेद अभाव न तो ये गंधा अभाव वाला न होने कारण इतरो से भेद वाला भी नहीं है नहीं है ननु नुअ अति अन्वय अत्र आशंक पिहरती अति न अन्वयतिशंख्य पहरती अतः हाँ ये कहते हैं ये इनको आप अन्वय्यतिरि क्यों नहीं कह रहे हैं है ना जो पृथ्वी इतरे इतरे इतरेभ्यो भिद्यते इसको अन्वय व्यति क्यों नहीं कहते हैं ये कहते हैं अतः मूल में अतः यदंधव तत्तर भिन्नमृष्टंस्ती तो यहाँ अन्वय तो नहीं है न होने के कारण ये अन्वय व्यक्ति नहीं है इसमें है अन्वय व्याप्ति नहीं होने से केवल व्यतिरिक व्यक्ति है तो इसलिए अत्र इतर भेद अभाव अनुमा, अनुमान अनुमान इत्य इतर भेद साधक तो अनुमान ये अर्थात केवल व्यतिरिक्की है इदम उपलक्षण ये तो उपलक्षण है उपलक्षण का क्या अर्थ है स्वग्राह्य प्रेति स्वतर ग्राहित में तो यहाँ तो एक दिखाया पृथ्वी इतर जो केवल की एक ही दृष्टान दिखाया और भी ये भी ग्रहण हो गया और उसके साथ अन्य भी ग्रहण है स्व इतर स्व स्व भिन्न है ना जैसे गंधवत्व तो ये हेतु है तो, तो गंधवत्व तो हेतु तो से भिन्न जो है स्व स्वग्राह्य प्रेति स्व इतर ग्राहित्व तो अन्य दृष्टांत तो दिखाते हैं देखो क्या हैं, है ना, अभी दृष्टांत देते हैं ये कहते हैं जीवत् इदम सात्मकम् प्राणादिमत्वात् सात्मक प्राणादिमत्वात्थम यथा घट ये कहते हैं जीवत् जीवत्शरी सात्मकम् शरीर सात्व सात्व प्राणा ये कहते हैं जीवत शरीरम सात्मक प्राणादिमत्वात्व तन यथा घटक है ना न्यतिरिक व्यक्ति ये करेंगे तो यहाँ पे ये प्राणादिमत्व ये व्यतिरक हेतु है जीवत शरीरम ये पक्ष है और सात्मक सात्मकत्व या साध्य तो ये कहते हैं जैसे जो जो जीवत शरीर तो होगा वो वो, क्या होगा? जीवत हो। वो हो जाँगा, जाँगा क्या है अरे हेतु वहां हुआ साध्य ऐसे ही करेंगे यहाँ पर हेतु तो कौन है तो ना? जा, जा जा है, है ना जहा ज प्रणाधिमत्व है वहात्मक है ना तो जीवंत तो शरीर में ये है ये है है ना नहीं प्राणादि जीवंत तो शरीर प्राणाधिता होने से ये सात्मक है ना सजीव है तो सजीव है तो ये हो गया ये कहते हैं यह नैवम तनम जो जो क्या है या नैवम क्या है जो, यहाँ नहीं, है जो नहीं है क्या नहीं है उसको तो बताओ ये जलम ऐसे ऐसे या नैवम तन यथा घटम जो प्राणादिमत्व नहीं है वो सात्मक नहीं है घट घट या प्राणाधिवार न होने के कारण ये नहीं है तो घट तो पटा दी वो तो तो? वो तो? ना जो जो सात मकम नहीं है वो प्राणाधि नहीं है यथा घट तो व्यक्तिगत व्यक्ति मिल गया तो उनसे ये जो प्राणाधि ये भी केवल व्यक्ति के हेतु है, है इसमें अनोदांत नहीं ले लियो अनोदांत क्यों नहीं है यहाँ पे जीवत शरीर हो गया ये पक्ष हो गया ये साध हो गया ये हेतु है ये हेतु अतर साधु जहां जहां प्राणाधि मत्व है वहां वहां सात्मक है ये पक्ष को छोड़कर दृष्टान्त दीजिए जहा जहा प्राण है प्राण वाला है जो जो प्राण वाला है वो सब सजीव है दृष्टांत दीजिए कौन ना एक है मनुष्य मनुष्य तो मनुष्य आया नहीं आया आ... पक्ष में आया ना नहीं आया ना नहीं आपको बताया कि हाँ पक्ष को छोड़कर दृष्टांत देना चाहिए अब जो भी प्राण वो वो ओषात्मक है ऐसे ही दृष्टांत आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सारे ये, ये पक्ष में आ गए है तो, तो उदाहरण नहीं है न होने का, का या इसका अन्वय व्याप्ति नहीं है अन्वय दृष्टांत नास्ति है ना तो जीवत शरीरम है ना मात्र पक्षत्वात्थ जीव आश्चर्य पक्ष हो जाने के कारण जो भी दृष्टांत देंगे सभी पक्ष को टीमें से वह आ जाते हैं तो उससे भिन्न कुछ नहीं मिलता है न होने के कारण आप उसका दृष्टांत नहीं दे सकते तो इसलिए इसमें केवल व्यक्तिर मिल जाएंगे जैसे घाटक इत्यादि ये सब व्यतिर दृष्टान्त मिल जाएगा ठीक है ना इस प्रकार ये कहा फिर दूसरा दु, दृष्टांत देते हैं प्रत्यक्षादिकं प्रमाणं इति प्रमाकरण प्रमाकरणत्वात् तन नव यथा प्रत्यक्षा भाष एक प्रत्यक्षाधिकम प्रमाण व्यवहार प्रमाकरण इतना ही कह दिया ये यह यहाँ तक हो गया पक्ष क्या है प्रत्यक्षाधिकम है न तो प्रमाणम व्यवहर्तव्यम यह हाँ प्रत्यक्षाधिकम ये हो गया आपका पक्ष प्रमाणाधिकम व्यवहार ये हो गया आपका आ, ये व्यवहार ये हो गया साध्य प्रमाकरण ये हो गया हेतु तो हेतु जो हो गया अभी ये लो देखो कहा मिलता है और और मिलता है ढूंढो अभी है ना प्रत्यक्षाधिकम प्रत्यक्षाधिकम प्रमाणम व्यवहर्तव्यम बाकी ये है प्रमाण यहाँ ये यहाँ प्रत्यक्ष अभी देखो मिलता है नहीं मिलता है? तो व्यतिरिक दृष्टांत वाला होगा तो दृष्टांत होने से अनु व्यतिरिक्त हो जाएगा और केवल व्यतिरिक हो तो केवल व्यतिरिक्क होगा और केवल अनु हो तो केवल अनु हो जाएगा तो अभी जांच करो उसको प्रमाण प्रमाकरण कितने में है का है ना प्रमा का करणत्व कितने में है अरे चार प्रकार का है प्रमाण का करण है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ये ये प्रमा का कर्ण है हुँ, हुँ. तो इसमें तो तो तो तो है, है है ना? ना? गया। लीजिए ले लिया। तो प्रत्यक्ष आदि कम कह दिया तो उनमें से चार वाले, गए प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शासन है प्रत्यक्ष तो अनुमान उपमान और ये ये चार ले तो प्रमाण है, है। वो दीजिए, दीजिए। तो क्योंकि जो भी दृष्टान देंगे आप कहेंगे अनुमित उपमिति आ गया उपमान है उपमान वो भी में आ गया जो चार जो चार दृष्टांत देंगे सभी को प्रत्यक्ष तो होने से यहां पे दृष्टांत तो दृष्टांत नहीं है ना ना होने के कारण ये अन्वी दृष्टान्त तो अभाव वाला हो गया अभाव हो गया तो फिर व्यतिरक देखो तो व्यक्ति नहीं ये कहते हैं कि नव तथा यंधवावत है ना ग्धावत तद इतर भिन्नम तो हम ले लेंगे जो प्रमाकरण जा, यमाकरण प्रमा अभाव है है ना तत्र तत्र क्या है प्रमाणत्व का अभाव है जहाँ जहाँ प्रमाकरण का अभाव है करण तो है वो तो का अभाव है प्रमाण में ही प्रमाकरण रहता है ना तो, तो का अभाव जहां जहा है है ना तो ये कहते हैं प्रत्यक्ष में तो नहीं है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष समझे ना तो उसमें है कैसे आभास नहीं है कैसे कैसे आप समझाए कैसे पानी बाल्टी में रख दिया एक सीधा रड़ पूरा 90 डिग्री वाला एक सीधा रड़ उसमें डाल दिया ऊपर से देखा कि वो तो ऐसे ही दिखता है ऐसे दिखता है वो टेढ़ा है तो आपको दिखाई पड़ेगा तो दिखाई पड़ेगा उसको टेढ़ा है तो उनसे उसके प्रत्यक्षत्व है ना प्रत्यक्ष आभास ये सही है गलत है तो उनसे जैसे ही प्रमाकरण प्रमा तो नहीं है। नहीं।, तो भी नहीं है नहीं। ना। ना है प्रमाण भी या यथा गया प्रत्यक्षाभ में गलत है ना गलत है तो उसमें जो गलत होता है उसमें प्रमा प्रमाकाकरण तो है नहीं है परमा का कर्णत्व तो जिसमें रहेगा वो परमा को अनुमित कराएगा प्रमाण ये देगा लेकिन वहाँ परमाकरण ये में नहीं है प्रत्यक्ष भाषा में प्रमाकरणत्व तो नहीं है अभाव नहीं अभाव है सुने से तो ये कहते हैं जहाँ जहाँ प्रमाकरण तो अभाव है वहाँ वहाँ प्रमाणत्व तो अभाव है जैसे है है है इसमें तो तो तो नहीं नहीं ना ये ये ये ये मिल मिल गया ना। दो मिल गया दृष्टांत हेतु हेतु केवल से, तो के नहीं नहीं से दो दृष्टान दे दिया तथा तो फिर कहते हैं आकाशम विवादास्पद में आकाश में व्यवहर्तव्य शब्दवाद इदीक व्यतिरिक्रष्ट द्रष्ट्य उसी प्रकार ये कहते हैं कि विवादास्पद आकाशम व्यवहर्तव्य शब्द आकाशम आकाश व्यवहर्तव्य शब्दव शब्द व्यवहारव्यम शब्दवत्पति इत्यादि ग्रे केवल व्यतिरिकी दृष्ट दृष्टांत द्रष्टव्यम तो यहाँ पर आ, क्या है व्यतिरिक देखो क्या दृष्टांत देंगे हमें तो ये कहते हैं आकाश इसमें विवाद है है ना आकाश में विवाद है ये कहते हैं कोई कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है ये शब्द वाला है है ना और कोई मानते नहीं शब्द ये मीमांसा को ये कहते हैं शब्द एक पदार्थ है भिन्न पदार्थ है आकाश से भिन्न है तो मानते नहीं तो विवाद तो विवाद ये हो गया पक्ष है न आकाशक हो गया हाँ। साध्य आकाशत्व हो गया साध्य और शब्दवत्व हो गया हेतु यदवत्व तत्र आकाशत्व दृष्टान दो क्योंकि देख्ट। आ, देख्ट। क्योंकि देख्ट। देख्ट। आकाश एक ही है तो वो विवाद ये पक्ष कोटी में रख दिया है इसमें तो विवाद है जो भी आकाश देंगे तो वो विवादास्पद है तो उसके लिए और आकाश को दो नहीं है तो अब कहीं दे देंगे अब कहीं घट पटा मठ ये तो परिच्छिन्न है स्वाभाविक ही नहीं है तो न से वहाँ पर भी ये भी विवादास्पद भी है घटाकाश में भी शब्द का विवाद है मठाकाश में भी है जहाँ भी शब्द आकाश है वहाँ विवाद है तोने कारण तो विवादास्पद का तो आकाशम व्यवहारव्यम शब्दवाद तो इस प्रकार यत्व तकाशत्व व्यवहार ऐसे ही दृष्टान्त आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पक्षों में सभी विवादास्पद आकाश ही विवादास्पद है सब हो गया यन एवं तन्न एवं घट जैसे घट तो ये शब्द तत्व का अभाव है तो उसमें तो उसमें से आकाशत्व का अभाव है घट घट तो पृथ्वी है ना तो एवं एवं यथा घट घट में आकाशत्व का अभाव तो आकाशव का अभाव होने के कारण आकाशत्व का अभाव हो गया यह आपका व्यतिरिक्त दृष्टांत मिल गया दृष्टांत अभाव है व्यतिरिक दृष्टांत मिल गया तो उनसे इसको हम कहेंगे केवल व्यतिरिकी है न तो इस प्रकार केवल व्यतिरिकी हो गया अब तो समय हो गया उसको कल देखेंगे थोड़ा बाकी है। अच्छा भी आ रहे हैं, वो बता था था था। सब मानसिक पता था। सब था। <laughs> <था>। <laughs> है सब सब उसमें